श्री घर्घ संहिता श्री वृंदावन खंड इक्कीसवां अध्याय गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार राजक्रीड़ा मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननी, श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर ध्यान होना श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर इस प्रकार रमणीय कुमद वन में मालती पुष्पों के सुंदर वन में आम नारंगी तथा निबुओं के सघन उपवन में अनार दाख और बादामों के विपिन में कदम्ब श्रीफल अर्थात बेल और कुट के कानन में बरगद कटहल और पीपलों के सुंदर वन में तुलसी कोबीदार केतकी कदली करील कुंज बकुल अर्थात मोल श्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए शाम सुंदर व्रज बधहूटियों के साथ काम वन में जा पहुँचे वही एक पर्वत पर श्री ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई उसके मोहक मोहकतान सुनकर ब्रज सुंदरिया मूर्छित और विवल हो गई राजन आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गई कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके निवी बंध ढीले होकर खिसकने लगे से ही चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत हो जाता है तदनंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदेश्वर तथा बृहस्थानुगिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया मिथलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए मिथला नरेश उच्च निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाए विरह की आग में जलने लगी उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित ऋणियों की भांति इधर उधर भटकने लगी जैसे वन में हाथी के बिना अतनियाँ और के बिना व्यथित व्यथित होकर क्रंदन करती हैं उसी प्रकार श्री को न तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो फूट-फूट रोने राजन नरेश्वर वे सब के सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जातीं और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूजती तरुओं तथा वल्लरियों शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंदनंदन कहाँ जा चुपे हैं अपनी वाणी से श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी उनका चित्र श्री कृष्ण चरणार्थ में ही लगा हुआ था अत सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई ठीक उसी तरह जैसे भंग के द्वारा बंद किया हुआ क्रीड़ा उसी के चिंतन से भंग रूप हो जाता है उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां गोपियाँ श्री की शरण में गई तदनंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमिका विशेष रूप से दर्शन होने लगा भवलास्तु ने पूछा प्रभो राधा बल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर राधिका के साथ कहाँ चले गए फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ श्री नारद जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की अर्थात अपने केसरचना केसर रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्णचंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भंद्रवन महान खीरवन विल्लवन और कोकिलावन में गए उधर श्रीकृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे जो चक्र ध्वजा छत्र स्वस्तिक अंकुश बिंदु अष्टकोण भद्र कमल नील शंख घट मत्स्य त्रिकोण बाण ऊर्धरेखा धनुष गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्रीकृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूल ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे वे ध्वजा पद्म छत्र जव ऊर्धरेखा चक्र अर्धचंद्र अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे विदयराज लवंगलता गदा, पाठीन मत्स्य शंख गिर शक्ति सिंहासन रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र उन चरण चिन्हों को देखकर कर गोपियां परस्पर कहने लगी निश्चय ही नंदन नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावन में जा पहुंची उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरसित करने वाली प्रिय श्री राधे सब ओर से गोपिकाएं आप पहुँची अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी अतः यहां से जल्दी निकल चलो उस समय रूप यौवन कौशल्य चातुरी और शील के गर्भ से गर्विली मानवती राधा रमापति से बोली श्री राधा ने कहा प्यारे मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी किंतु आज अधिक चलना पड़ा है अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ फिर मुझे कैसे ले चलोगे श्री नारद जी कहते हैं यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतम्बर से हवा करने लगे फिर उनका हाथ थामकर बोले श्री राधे अब तुम अपनी मौसे धीरे धीरे चलो उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया वे श्रीहरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहे तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा से कहा श्री भगवान बोले मानिनी यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ राधे मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर उनके योग कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा तभी स्वक्षंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए राजेंद्र फिर तो कृत्य कुमारी राधा का मान उतर गया वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी मिथिलेश्वर उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों इत्र आदि से नहलाने लगी कुछ चंदन अगरू कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छीटे देने लगी कुछ व्यजन और चवन जुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अन्य विनय में कुशल दाना वचनों द्वारा परादेवी देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी मैथिलेंद्र श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत राष्ट्र क्रीड़ा नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ